केले कूदें दाएं सन नाचे कूदें जुबे सन केले कूदें दाएं सन नाचे कूदें जुबे सन ललहला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला निज से हम काम करे चलो जाने सबतन सी आई ई टी प्रस्तुत करता है उमंग उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम ऐसी वाणी बोलिए ऐसी बोलिए मन का अह खुशी कह दूँ भी करना है हिंदी का हां मैंने वो बड़ा सारा काम करना है विजय अरे अरे मोहन क्या हुआ तुम्हें अरे <laughs> नीता देख नहीं रही मोहन की टांग टूटी हुई है देख देख देखो कैसे नाचते हुए चल रहा है <laughs> रमेश ऐसा नहीं कहते नहीं तो अंतर है तुम दोनों में नीता ने कितने प्यार से पूछा तुम्हारी बोली में तो कड़वाहट ही भरी है अरे भाई तू कैसे बोलूं अपने मुंह में गुड़ या चीनी भरकर बोलूं हां पता नहीं सब लोगों को मेरी आवाज इतनी बुरी क्यों लगती है मोहन मैं भी स्कूल जा रही हूं चलो दोनों साथ चलते हैं आओ मेरे कंधे पर हाथ रखो हां हां जाओ मैं पकड़ लेती हूं हां कहते रहते अब चलो आओ धीरे-धीरे हां चलो कितनी अच्छी हो नीता येस मोहन के साथ धीरे-धीरे कौन चलेगा भाई मैं तो जाता हूं स्कूल पहुंचकर बहुत काम करना है हां रमेश तुम जाओ आराम से हां देख कर गीता मुझे तो बहुत डर लग रहा है पता नहीं मैं पास होऊंगी भी या नहीं तुम घबरा क्यों रही हो जरूर पास हो जाओगी लगता है सारे बच्चे परीक्षा हॉल सुनने के लिए बैठ गए हैं चलो हम भी चलते हैं हाँ, हाँ, हाँ, चलो, चलो चलो चलो तुम हाँ, भी जाओ चलो। नहीं पास हो हां बच्चों अब मैं इस साल का वार्षिक परीक्षा फल आप सबको सुनाने जा रहा हूं शांत हो जाइए शांत हो जाइए इस साल दूसरी कक्षा में प्रथम आया है मोहन मोहन ने मोहन ने सभी विषयों में 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और तीसरी कक्षा में सर्वप्रथम आई है सुनीता और चौथी कक्षा में पहला स्थान पाया है रमेश ने और पांचवी कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं सुनील ने एक बात और बच्चों इस वर्ष विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ बालिका का पुरस्कार दिया जाता है चौथी कक्षा की छात्रा नीता को अच्छा बच्चों आप मुझे यह बता सकते हैं कि नीता को इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार क्यों दिया गया है पता नहीं कितने अच्छे नंबर आएंगे चलिए मैं आप सबको बताता हूं नीता को सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि नीता न सिर्फ अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके सबसे पहले नंबर पर आई है बल्कि नीता स्वभाव की भी बहुत अच्छी है हां नीता हमेशा अपने से बड़ों का आदर करती है और अपने से छोटों को प्यार करती है, है। वो सबसे नम्रता पूर्वक बात करती है इन्हीं सब कारणों से नीता को इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार दिया गया है मां मां आ गया बेटा मास्टर जी ने परीक्षा पर सुना दिया हां सुना दिया इस बार भी तुम पहले नंबर पर आए हो ना ऐ किलो मैंने तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू बनाकर रखे हैं मुझे कुछ नहीं खाना है कुछ नहीं खाना मुझे अभी अरे, अरे रोता क्यों है बेटा मां हर साल सबसे ज्यादा नंबर तो मेरे आते हैं ना और फिर भी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार नीता को मिल जाता है तुम्हें मालूम है यह इनाम नीता को क्यों मिलता है <laughs> मुझे नहीं मालूम है बेटा नीता का स्वभाव कितना अच्छा है बड़ों के साथ आदर से वह छोटू के साथ प्यार से बात करती है हां तो हमेशा सोच समझकर नरमी से बोलती है और पढ़ाई में भी होशियार है हां बेटा पढ़ाई करने का मतलब तो यही है ना कि हमें बोलने का ढंग आ जाए ठीक है मां मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं भी नीता की तरह बनके दिखाऊंगा अच्छा यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा <laughs> अब चलो हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो ठीक है मां आजा आजा जल्दी हां चलो हां आज छुपन छुपाई खेलते हैं हां हम लोग से खेलेंगे नहीं अरे वो देखो रमेश आ रहा है बाप रे इसके साथ कौन खेलेगा जब देखो लड़ाई करता रहता है बात करने की तो तमीज है नहीं इसे हां रमा इसीलिए तो इसका कोई दोस्त नहीं है अरे रमा नीता अब क्या तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे अरे रमेश तुम्हें तुम्हें क्या हो गया आज इतने अच्छे ढंग से कैसे बात कर रहे हो अरे रे संभाल कर मोहन कहीं चोट ना लग जाए तुम्हें अरे इसे क्या हो गया कल तो कह रहा था कि मोहन की टांग टूटी है उसका मजाक उड़ा रहा था आ, आओ मोहन मेरा सहारा लेकर चलो रमेश तुम हां दोस्तों मुझे माफ कर दो मैंने तुम लोगों को बहुत तंग किया अब मैं समझ गया हूं कि अच्छे ढंग से बातचीत करना क्यों जरूरी है अच्छा पहले मैं समझता था कि मैं कक्षा में प्रथम आता हूं तो मुझसे सभी डरेंगे चाहे मैं सबसे किसी भी तरह से बात करूं इसीलिए मैं सबके साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता था पर मुझे एहसास हुआ है कि दोस्ती करना कितना जरूरी है अच्छी तरह से बात करना कितना जरूरी है हम रमेश तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है काश मैं पहले से ही ये समझ गया होता कोई बात नहीं रमेश जब आंख खुले तभी सवेरा हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए इसीलिए तो कहा भी है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए ऐसी वाणी बोलिए अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख विमला बिष्ट कलाकार सुनीता कोहली बाबला कोचर सुषमा कौशिक आरती बक्षी आशीष बक्षी और अनन्या ध्वनिंकन दीपक पांडे और बटी लैंडिंगो निर्माण सहयोग विमल छिब्बर और अब्दुल खालिक विशेष परामर्श डॉ हरमेश लाल तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो